श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग संसार में तथा श्री रामकृष्ण देव के निकट नरेंद्र नाथ की शिक्षा भवनाथ और नरेंद्र नाथ के वराहनगर के मित्र श्री भवनाथ चट्टोपाध्याय नामक एक सुंदर भक्तिमान युवक इसी समय दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के पास आया नरेंद्र के साथ परिचित होकर वह उनका विशेष मित्र हो गया विनम्र नम्रता सरलता और विश्वास भक्ति के कारण भवनाथ श्री कृष्ण देव का भी विशेष प्रिय हो गया उसका स्त्रियों जैसा कोमल स्वभाव और नरेंद्रनाथ के साथ उनका असाधारण प्रेम देखकर श्री राम कृष्ण देव कभी कभी हास परिहास में कहा करते थे तो पूर्वजन्म में नरेंद्र की जीवन संगनी था भवनाथ वरानगर में रहता था और अवसर पाते ही नरेंद्रनाथ को अपने घर बुलाकर खिला पिला दिया करता था उसके पड़ोसी से सात कड़ी लाहड़ी नरेंद्रनाथ से विशेष रूप से परिचित थे और दासरथी सन्याल उनके सहपाठी मित्र थे ये लोग भी नरेंद्रनाथ से भेंट होने पर दिन रात उन्हीं के साथ बिताया करते थे उन दिनों कभी कभी नरेंद्रनाथ दक्षिणेश्वर आने जाने के मार्ग में विशेष रूप से आमंत्रित होकर बराहनगर में उन मित्रों के साथ कुछ घंटे या दो एक दिन रह जाते थे सन अठारह सौ ईस्वी के प्रारंभ में बीए परीक्षा का फल जानने के कुछ पहले दैवयोग से नरेंद्र के जीवन में एक विशेष परिवर्तन आ उपस्थित हुआ था बहुत अधिक परिश्रम करने से उनके पिता विश्वनाथ बाबू का शरीर पहले से ही दुर्बल हो गया था अब एक दिन एका एक रात के दस बजे रोग से उनका निधन हो गया उस दिन नरेंद्र आमंत्रित होकर तीसरे पहर अपने वराहनगर के मित्रों के पास चले गए थे और रात के लगभग ग्यारह बजे तक भजन कीर्तन करके उन्हीं के यहाँ लेट कर वार्तालाप कर रहे थे रात के लगभग दो बजे उनके मित्र हेमाली ने आकर उन्हें पिता की मृत्यु का समाचार सुनाया और उन्हें साथ लेकर दे कलकत्ते लौट आए घर लौट कर ने पिता का क्रियाकर्म किया उसके बाद उन्हें पता लगा कि गृहस्थी की हालत बहुत ही सोचनी है पिता कुछ छोड़ नहीं गए हैं, बल्कि आमदनी से खर्च अधिक होने के कारण अब मौका पाकर तत्रुता करने लगे और उन्हें मकान से निकाल देने की चेष्टा करने लगे आमदनी का कोई रास्ता नहीं था बल्कि पांच सात व्यक्तियों के पालन पोषण का भार भी था अतः सुख में पले अब होकर इधर उधर नौकरी की की खोज करने लगे। परंतु समय खराब होने पर मनुष्य सैकड़ों चेष्टाओं का कुछ भी फल नहीं होता। नरेंद्र पिता की मृत्यु के बाद तीन चार मास बीत गए परंतु दुर्दिन की समाप्ति नहीं हुई आशा की लालिमा से नरेंद्र नाथ का जीवनाकाश थोड़ा भी रंजित नहीं हुआ जीवन में ऐसा निबिड़ अंधकार व्याप्त हुआ था था था या नहीं संदेह है इस समय का का वर्णन करते हुए उन्होंने एक बार हमसे कहा था। सूतक की की समाप्ति के पूर्व से ही मुझे काम तलाश में घूमना पड़ा था। अनाहार पांव नौकरी का प्रार्थना पत्र हाथ में लेकर दोपहर की धूप में एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर घूमना पड़ता था कठिन घनिष्ठ मित्रों में से कोई कोई मेरे दुख से दुखित होकर किसी दिन साथ रहता था और किसी दिन मुझे अकेले ही घूमना पड़ता था परंतु सर्वत्र ही विफलता होती थी प्रथम अवसर था जब मुझे संसार के साथ विशेष रूप से परिचित होना पड़ा था स्वार्थ रहित सहानुभूति यह बहुत ही विरल है यहाँ दुर्बल और दुखी का कोई स्थान नहीं है मैं देखता था दो दिन पहले जो लोग मुझे कुछ भी सहायता देने का मौका पाने पर अपने को धन्य समझते थे इस समय मुझे देखते ही मुंह फेर लेते थे सामार से रहते हुए भी मुझे थोड़ी बहुत सहायता भी नहीं देना चाहते थे देख सुनकर कभी कभी ऐसा लगता था। एक दिन धूप में घूमते हुए पैर के तलवे में छाला पड़ गया था और बहुत थककर मैदान के धरहरे की छाया में मैं बैठ गया संभवतः दो एक मित्र उस दिन साथ थे या शायद तयोगोस वहां मिल गए थे उनमें से एक ने मुझे सांवना देने के लिए गाया था। पवने इत्यादि। ब्रह्म का निश्वास घनीभूत कृपा के रूप में में वायु प्रवाहित हो रहा है। इस संगीत को सुनकर मुझे ऐसा मालूम हुआ मानो कोई मेरे मस्तक पर जोरों से आघात कर रहा है माता और भ्राताओं की असहाय अवस्था की बात मन में उदित होने पर मैं दुख तथा निराशा और ग्लानि से बोल उठा था ठहर ठहर चुप भी रह भूख की ज्वाला से दुखित परिजनों का कष्ट जिन्हें सहना नहीं पड़ता अन्य वस्त्र का अभाव जिन्हें कभी नहीं सताता पंखे से हवा खाते हुए उन्हें वैसी कल्पना सुख कर प्रतीत हो भी सकती है मुझे भी एक दिन प्रतीत होती थी परंतु कठोर सत्य के सामने वह अविकृत परिहास मालूम होती है